प्रश्नोत्तर रीप मालान जिज्ञासा। किसी संत ने बताया कि एक सूर्य ग्रहण में कलयुग की आयु के 100 वर्ष क्षय हो जाते हैं शास्त्र में वर्णित कलयुग के अंत में होने वाला धर्म का ह्रास कलयुग के प्रथम चरण में ही दृष्टिगोचर भी हो रहा है तो क्या इस समय कलयुग का अंतिम चरण समझ लेना ठीक है समाधान संत की बात को कौन काट सकता है इस समय यदि कलियुग के अंतिम चरण का लक्षण घट रहा है तो आप वही समझ लो पर एक बात समझने की है ज्योतिष शास्त्र में एक सिद्धांत है कि ग्रहों की महादशा में अंतर दशा भी चलती है जैसे यदि शनि की महादशा आपको चल रही है तो उस अंतराल में प्रत्येक ग्रह की अंतर दशा भी आएगी मान लीजिए गुरु की अंतर दशा आई और गुरु आपकी कुंडलनी में अच्छे स्थान पर है तो उस महादशा में भी आपके जीवन में अच्छी घटनाएँ आएंगी यदि अशुभ ग्रह की अंतर्दशा आई तो हानि हो जाएगी समष्टि में भी इस समय कोई ऐसी अंतर्दशा मालूम पड़ती है जिससे धर्म का ह्रास तेजी से हो रहा है पहले जो परिवर्तन सौ वर्षों में होता था वह आज दो तीन वर्षों में ही दिख रहा है कलयुग सभी कलयुग अभी समाप्त होगा या बाद में इसको देखने कौन आएगा अंतिम चरण है या प्रथम इस विचार में कोई सार नहीं है सार तो इसी में है कि इस समय जो सुविधा है उसका उपयोग करके हम अपने जीवन को ऐसा बना लें कि किसी युग का कोई प्रभाव हम पर न पड़े दुनिया को तो तुम बचा नहीं सकते और नहीं वह तुम्हारी जिम्मेदारी है वह तो भगवान की जिम्मेदारी है तुम तो भगवान के शरण लेकर अपने को बचा लो इसी में बुद्धिमानी है जिज्ञासा गृहस्थ और विरक्त के लोक संग्रह में क्या अंतर है विरक्त महात्मा भी आजकल का लोकोपकारी कार्य कर रहे हैं क्या यह उचित है समाधान महाभारत में कहा है द्वाबेव न विराजेत विपरीत न कर्मणा गृहस्थ निरारंभ कार्यवांशिक्षुक उद्योग पर्व शास्त्र का तात्पर्य यही है कि सन्यासी को अपनी निष्ठा में रहना चाहिए और गृहस्थ को अपने निष्ठा में गृहस्थ को सदा ही कुछ न कुछ निर्माण कुछ आयोजन करते रहना चाहिए कभी यज्ञ का आयोजन करें तो कभी दान का कभी मंदिर बनाने का तो कभी धर्मशाला बनाने का अथवा कभी घर बनाने का ही आयोजन करें यही उसकी शोभा है पैसे का अधिक संचय नहीं करना चाहिए प्राचीन काल में हमारे देश में परंपरा थी कि पैसा इकट्ठा होने पर राजा और सेठ लोग यज्ञ करते मंदिर बनाते दान देते थे यज्ञ करने से पैसा समाज में बढ़ जाता था और करने वाले को यश मिलता था यश बहुत बड़ी चीज होती है इसके लिए व्यक्ति कितना भी पैसा खर्च कर सकता था पहले भारत में यही गणित था यज्ञ करने वालों को जीवित रहते हुए समाज में यश मिलता था और मरने पर स्वर्ग अतः समाज में धन का वितरण होता रहता था हमारे आज के नेता लोग यह यज्ञ स्पर्धा नहीं बना पाए नहीं तो आज किसी से बिना कर्जा लिए ही सारा विकास हो गया होता नेता लोग तो जनता के पैसे से कर्ज के पैसे से स्वयं यश लेना चाहते हैं जो व्यक्ति गरीबों को मकान बनाकर दे पुल बनवाए सरकार की ओर से उसका नाम टीवी पर दिया जाए स्तंभ पर लिखा जाए तो समाज सेवा की होड़ लग जाएगी इस प्रकार से कुछ न कुछ आरंभ करना यह गृहस्थ का लोक संग्रह है प्राचीन काल में सन्यासी की भूमिका एकदम अलग थी वह तो ऐषणा त्रय का त्याग करके आता था अनिकेत समुच मित्रे च सर्वारम्भ परित्यागी संग विवर्जित ध्यान योग परो नित्यम यही उसकी जीवनचर्या थी उसको छोड़कर यदि वह प्रवृत्ति में लग जाए तो निवृत्ति का वेश पहनने से क्या मतलब हुआ पढ़ने के लिए निर्माण करने के लिए सन्यासी संन्यास की कोई जरूरत नहीं है परंतु आज की परिस्थिति में अन्य प्रकार से सोचना पड़ता है व्यक्ति का सन्यास यदि शास्त्र के अनुसार नहीं हुआ है उसमें ऐशना बाकी है निरंतर वेदांत चिंतन की सामर्थ्य नहीं है तब तो उसे निष्काम कर्म का अनुष्ठान करना ही पड़ेगा आश्रम में झाड़ू भी लगानी पड़ेगी भोजन भी बनाना पड़ेगा अन्यथा उसकी चित्त शुद्धि कैसे होगी जगत से पूर्ण वैराग्य कैसे होगा वहाँ रहकर जब व्यवहार को ठीक से पढ़ लेगा तो उसका मन जगत से उठ जाएगा यदि वह अपने लक्ष्य को ठीक रखे तो वहाँ से आगे बढ़ जाएगा आज संन्यासी लोग बहुत से लोकोपकारी कार्य कर रहे हैं अस्पताल स्कूल गौशाला चला रहे हैं हम इन सबको खराब तो नहीं मानते परंतु यह विरक्त की शोभा नहीं है हर पार्ट की एक शोभा होती है ये कर्म शास्त्र के विपरीत नहीं है परंतु संन्यास धर्म के विरुद्ध है वे लोग गैरिक वस्त्र की निष्ठा में नहीं चल रहे हैं लोगों को पकार करने के लिए संन्यास की क्या आवश्यकता है हमारे पास एक महात्मा आए थे जो सफेद वस्त्र में रहते हैं और दो लाख गायों की सेवा कर रहे हैं सफेद वस्त्र में रहने से क्या वे सेवा नहीं कर पा रहे हैं विरक्त का लोक संग्रह यही है कि अपने लक्ष्य के प्रति अपने संन्यास धर्म के प्रति निष्ठा में रहे और गृहस्थ का लोक संग्रह यही है इस शास्त्र के, के अनुसार गृहस्थ धर्म का पालन करें गृहस्थ का काम विरक्त करे और विरक्त का काम गृहस्थ करे यह विपर्य ठीक नहीं